देवी भागवत प्रथम स्कंध ऋषिगण बोले सूर्य जी आपने बड़े आश्चर्य की बात कही अरे जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धरता हैं उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे हैग्रीव कहलाने लगे वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा तो जो समस्त कारणों के भी परम कारण है उन आदिदेव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा यह दैव की ही करामात है परंतु महामते ऐसी घटना कैसे घट गई इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए सूर्य कहते हैं मणिगणों भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं उनकी लीला बड़ी विचित्र है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 उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे श्रम के कारण अथवा लीला सहयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी इंद्र ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्रीहरी से मिलने वैकुंठ में गए देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे यही उस यज्ञ का उद्देश्य था वहाँ उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पहुँच गए देखा परम प्रभु भगवान श्रीहरी योग निद्रा के अधीन होकर अचे से पढ़े हैं तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा अब क्या करना चाहिए देवताओं आप स्वयं विचार करें भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए तब भगवान शंकर ने कहा देवताओं यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है फिर भी यज्ञ का कार्य सम्पन्न करने के लिए तो उन्हें जगा ही देना चाहिए तब ब्रह्मा जी ने वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया सोचा धनुष पृथ्वी पर है ही यह कीड़ा उस धनुष की ताँत को काट देगा तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा फिर तो देवाधिदेव श्रीहरि की निद्रा टूट ही जाएगी तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वमरी को आज्ञा दे दी तब वह वम्बरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी के कहने से कहने लगा अरे लक्ष्मीकांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव है भला उन जगत गुरु की निद्रा में कैसे मैं भंग कर सकता हूँ भगवान इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं यह बिल्कुल निश्चित बात है इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा ब्रह्मा जी ने कहा सुनो हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो अर्थात भगवान श्रीहरि को जगा दो देखो यज्ञ में हवन करते समय अलग अगल बगल जो भी भविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है यह समझ लो अच्छा अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए